मगर वे शेर पिजड़े से निकल नहीं पाता है जीवन में जैसे कोई प्रकाश ही नहीं है हर तरफ केवल अंधेरी घाटियां ही नजर आ रही है अपनी इच्छा होती है कि स्वयं हम को लेकर किसी कंधरे में हमेशा के लिए खो जाऊं, जहां ना जीने की चाह हो ना मरने का गम हो वहां यह सब कुछ भी नहीं हो लेकिन यह भी मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि यह मेरा शत्रु मेरे अंतर जगत में हर समय विद्यमान रहता है और वे हमारी सभी गुप्त से गुप्त जानकारियों की खबर रखता है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 कि इसका कोई प्रमाण प्रशासन को नहीं मिलता है यह केवल मेरे जीवन या मेरे परिवार या समाज की बात नहीं है यह सभी पर प्रयोग किया जाएगा जो सत्य और ईमानदारी के कार्य में लगे हुए हैं। उन सब की किसी ना किसी प्रकार से समाज में हत्या हो रही है मेरी भी हत्या हो चुकी है मैं अपनी दैवय शक्तियों के प्रभाव से कई बार बच चुका हूँ लेकिन लेकिन वह जो हमारे शत्रु है वह हमें किसी भी किमत पर समाप्त करने के लिए उतारू है इनके जाल बहुत बड़े है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 गांव वाले कुछ पड़ोसियों के साथ मिलकर मुझ पर जानलेवा हमला भी कर चुका है वह मुझे समाज में पागल सिद्ध कर दिया है और सब उसकी बातें मानने लगे हैं। मेरे हाथ और पैर में बेड़िया डालने की तैयारी चलने लगी इस बात से सारा समाज परिचित है कोई भी मेरा एक रुपए से भी सहायता नहीं करना चाहता है मेरे पास खाने पीने रहने की बहुत भयानक दिक्कत आ चुकी थी किसी प्रकार से मेरी माँ मेरे पिता के चोरी से मुझे खाने पीने के कुछ दे देती थी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 वह सब हमारी हत्या की योजना पूरी तरह से बना चुके थे मेरे पहुंचते ही वहां पर मेरे ऊपर चार पांच आदमियों ने जानलेवा हमला कर दिया और मुझे तब तक मारते रहे जब तक मैं पूरी तरह से मरा तुल नहीं हो गया जब उनको विश्वास हो गया कि मैं अब मर जाऊंगा तो मुझे उन्होंने मेरे बहुत याचना करने पर छोड़ दिया इस शर्त पर की मैं पुलिस से संपर्क नहीं करूंगा वह पच्चीस नवम्बर दो की बहुत भयानक रात थी जब जीवन में अपनी मृत्यु से लड़ रहा था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 मैंने कहा डरो मत मेरे पास बैग में कपड़े भरे हैं यह सब मेरे हैं इसमें से एक आग ले लो और मुझे थोड़ी देर आग के पास बैठकर आराम करने दो और मैंने अपना एक जींस का पैंट बैग से निकाल कर उस रिक्शे वाले को दे दिया और कुछ कापी किताब जो मेरे बैग में थे उनको निकाला और आग में जलाने के लिए आग में डाल दिया जिससे आग फिर से ददकने लगी जिससे मुझे थोड़ा शकुन मिला लेकिन उस समय मुझे भयानक दर्द और मुरछा आ रही थी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 तभी मेरी निगाह बाई तरफ पार्क के खुले दरवाजे पर पड़ी जो उस समय खाली था चारों तरफ बड़ी बडी घास थी मैं उस पार्क में घुस गया और वहीं गिर पड़ा। और मुझे नींद नींद आ गई। मैं से शाम को करीब पांच बजकर तीस पर उठा और सिद्धार्थ रिंग रोड को पकड़कर पैदल ही चल पड़ा। क्योंकि मेरे पास जो पैसे वगैरह थे सब निकाल लिया था हमारे शत्रुओं ने मैं आगे बढ़ता रहा मुझे रात बिताने के लिए एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ पर मैं अपनी रात्रि को बिना किसी के बिता मैं रास्ते में कई जगह प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली हर जगह से मुझे आगे बढ़ जाने का ही संकेत मिला मैं निरंतर आगे ही बढ़ता रहा पूरी तरह से मैं थक के चुर हो रहा था मेरे कदम जबा दे रहे थे फिर भी मैं जबरदस्ती आगे ही आगे बढ़ रहा था इस तरह से मैं वजीराबाद पुल के पास पहुँच गया रात के उस करीब बारह बज चुके थे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 जिससे मैं समझ गया कि सुबह होने वाली है और फिर मैं वहां बस स्टॉप से आगे की तरफ चल पड़ा रास्ते में मैं एक दो जगह आराम किया सूर्य का प्रकाश हुआ तब तक मैं लोनी बॉर्डर पर पहुंच गया था जहां पर मुझे बहुत थकान और दर्द के साथ भूख भी लग रही थी जिसके लिए मैंने एक सड़क किनारे होटेल में गया और अपनी मजबूरी को बताया और कहा की मैं कई दिन से भूखा हूँ मुझे खाना दे दो मैं आपके यहाँ काम कर लूंगा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 जब मुझे लगा कि यह लोग मुझे माछ भी देगे और समय रात्रि के समय भी सर्दी में मैं गंगा नदी में खुद पड़ा और अंधेरे में खो गया जिससे सारे मेरे हथियारे पीछे लौट गए चार संस्कृत सुभाषित एक अल्पानसन कार्य साधिका त्रिनेर गुण मैर मध्यंत मत छोटी छोटी वस्तुएं एकत्र करने से बड्डे काम भी हो सकते हैं जैसे घास से बनाई हो रेडोरी से मत हाथी बांधा जा सकता है सुभाषित दो शैले शैले माणिक न गजे गजे साध सर्वत्र चंदन वने, वने देश, देश। हरेक पर्वत पर माणिक नहीं होते हरेक हाथी में घंट स्थल में मोती नहीं होते नहीं होते हरेक वन में चंदन नहीं होता उसी प्रकार दुनिया में भली चीजें प्रचुर मात्रा में सभी जगह नहीं मिलती एक वर्णम यथा दुग्धवन भिन्न वर्ण सुधेनु तथैव धर्म वैचित तिवंत जिस प्रकार विविध रंग रूप की गाय एक ही रंग का सफेद दूध देती है उसी प्रकार विविध धर्म पंथ एक ही तत्व की सीख देते हैं सर्वं पर्व दुखन सर्वम आत्मशान सुखम ए तद समासीन लक्षणं लक्षणवन सुख दुख जो चीजें अपने अधिकार में नहीं है वे सब दुख है तथा जो चीज अपने अधिकार में है वे सब सुख है संक्षेप में सुख और दुख के यह लक्षण है कुतो कुतो विद्या कुतो कुत विद्यामित कु तो कु तो कुतो सुखम् आलसी मनुष्य को ज्ञान कैसे प्राप्त होगा यदि ज्ञान नहीं तो धन नहीं मिलेगा यदि धन नहीं है तो अपना मित्र कौन बनेगा और मित्र नहीं तो सुख का अनुभव कैसे मिलेगा आकाशाद पतितामती सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवान प्रति गति जिस प्रकार आकाश से गिरा जल विविध नदियों के माध्यम से अंतिमत सागर से जा मिलता है उसी प्रकार सभी देवताओं को किया हुआ नमन एक ही परमेश्वर को प्राप्त होता है नीर क्षीर विवेके हंस सालस्य तनुषे चेत विश्वना कुलवृता अरे हंस यदि तुम ही पानी तथा दूध भिन्न करना छोड़ दोगे तो दूसरा कौन तुम्हारा यह कुलव्रत का पालन कर सकता है यदि बुद्धिवान तथा कुशल मनुष्य ही अपना कर्तव्य करना छोड़ दे तो दूसरा कौन वह काम कर सकता है पाप अंतानाशति क्रियामाणुअपुन पुन, पुन नष्ट प्रगह पाप में आरभ ते नार पाप करने से मनुष्य की विवेक बुद्धि नष्ट होती है और जिसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो चुकी हो ऐसी व्यक्ति हमेशा पाप ही करती है पुण्य अंत प्रज्ञा वृद्ध पुन विद्ध प्रगह पुण्य में आरभ नर बार बार पुण्य नर। तो करने से मनुष्य की विवेक बुद्धि बढ़ती है और जिसकी विवेक बुद्धि बढ़ती रहती हो ऐसा व्यक्ति हमेशा पुण्य ही करती है अनेक कालो हंसो पढ़ने के लिए बहुत शास्त्र हैं और ज्ञान विघ्नता है अपने पास समय की कमी है और बाधाएं बहुत है जैसे हंस पानी में से दूध निकाल लेता है उसी तरह उन शास्त्रों का सार समझ लेना चाहिए कलहान तुनिव हम्रिया को वाक्य दमकुरा जानता राष्ट्रानी को कर्मांतो से परिवार टूट जाते हैं गलत शब्द प्रयोग करने से दोस्त टूटते हैं बुरे शासकों के कारण राष्ट्र का नाश होता है महापुरुष्रय मनुष्य जन्म मुक्ति की इच्छा तथा महापुरुषों का सहवास यह तीन चीजें परमेश्वर की कृपा पर निर्भर रहते हैं सुखार्थी त्यजते विद्या, विद्य विद्यार्थी त्यजते सुखम सुखार्थिन कुत्न तो कुत तो सुखम जो व्यक्ति सुख के पीछे भागता है उसे ज्ञान नहीं मिलेगा तथा जिसे ज्ञान प्राप्त करना है वे व्यक्ति सुख का त्याग करता है सुख के पीछे भागने वाले को विद्या कैसे प्राप्त होगी तथा जिसको विद्या प्राप्त करनी है उसे सुख कैसे मिलेगा दिवसेनाव तत्कुरियान रात्रों सुख अन व सेठ या व जीवन च तत्कुआयाद येत दिन भर ऐसा काम करो जिससे रात में चैन की नींद आ सके वैसे ही जीव न भर ऐसा काम करो जिससे मृत्यु पश्चात सुख मिले हम सद्गति प्राप्त हो आम वितान आत्याग उपार्जितग एवि त्रगोद्र संस्थान परिवाह भसाम कमाए हुए धन का त्याग करने से ही उसका रक्षण होता है जैसे तालब का पानी बहते रहने से साफ रहता है खल सर्सक मात्राणी पराछिद्राणी पश्च्य मात्राणे दुष्ट को के भीतर के भी देते हैं परंतु अपने अंदर के बिल्व पत्र जैसे बड़े दोष नहीं दिखा रहे पड़ते दान वन भोगो नाश तिस्त्रो गो भवंती वित न द्दाती न भूंगते तस्व तृतीया गतिर्भवती धन खर्च होने के तीन मार्ग है दान उभोग तथा नाश जो व्यक्ति दान नहीं करता तथा उसका उपभोग भी नहीं लेता उसका धन नाश पाता है यादरी पुरुष। मनुष्य जिस प्रकार के लोगों के साथ रहता है जिस प्रकार के लोगों की सेवा करता है जिनके जैसा बनने की इच्छा करता है वैसा वे होता है गुण गुण अनवे नवेती निर्गुणों बलिबल अनवे निर्बल गुणी पुरुष ही को के गुण पहचानता है गुणहीन पुरुष नहीं बलवान पुरुष ही दुसरे का बल जानता है बलहीन नहीं वसंत ऋतु आए तो उसे कोयल पहचानती है कौआ नहीं शेर के बल को हाथी पहचानता है चूहा नहीं गुणवान व परजन स्वजन निर्गुण व निर्गुण स्वजन श्रे अन्य पर, पर गुणवान शत्रु से भी गुणहीन मित्र अच्छा शत्रु तो आखिर शत्रु है मूर्धान स्वस्था राज। जो पैरों से कुचलने पर भी ऊपर उठता है ऐसा मिट्टी का अपमान किए जाने पर भी चुप बैठने वाले व्यक्ति से श्रेष्ठ है सा भार्य या प्रियमूर् सपुत्रों यृति यत्र यश्वास सदेशो यत्र, यत्र जीवित जो मिट्टी वाणी में बोले वही अच्छी पत्नी है जिससे सुख तथा समाधान प्राप्त होता है वही वास्तविक में पुत्र है जिस पर हम बिना झीं के संपूर्ण विश्वास कर सकते हैं वही अपना सच्चा मित्र है तथा जहाँ पर हम काम करके अपना पेट भर सकते हैं वही अपना देश है जरारूपम हरती धैर्य आशा प्राणान धर्मचर्याम सुया क्रोध श्रियान शील सेवा हृकाम सर्वमेवाभिमान वृद्धत्व से रूप का भरण होता है आशा तृष्णा से धैर्य उससे का, का हरण होता है मत सर सिद्धर्माचरण का क्रोध से संपत्ति का तथा दुष्टों की सेवा करने से शील नाश होता है कामवासना से लजाकत तथा अभिमान से सभी अच्छी चीजों का अंत होता है विरला डानती गुणान बिरला कुरंती निर्दय विरला पर कार्यर्ता पर दुखे ना विरला दूसरों के गुण पहचाने वाले थोड़े ही है निर्धन से नाता रखने वाले भी थोड़े हैं दूसरों के काम में मगन होने वाले थोड़े हैं तथा दूसरों का दुख देखकर दुखी होने वाले भी थोड़े हैं विद्वता सज्जन मैत्री महाकली स्वाधीनता स्वाधीनता चारा में थे आरोग्य विद्वता सजनों से मैत्री श्रेष्ठ कुल में जन्म दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना यह सब धन नहीं होते हुए भी पुरुषों का ऐश्वर्य है कालो वा कारण अनुराग्यो राजा वा काल कारणम इतय मामभूत राजा कालस्य से कारणं। काल राजा का कारण है कि राजा काल का इसमें थोड़ी भी दुविधा नहीं कि राजा ही काल का कारण है आयुष क्षण को पिसर्व रत्न लभ्यते नियते तदवरी था यह प्रामाद समान हो सब रत्न देने पर भी जीवन का एक क्षण भी वापस नहीं मिलता ऐसे जीवन के क्षण जो निर्थक ही खर्च कर रहे हैं वे कितनी बड्डी गलती कर रहे हैं योजना ना सह यदि चिट्टी चल पड़ी तो धीरे धीरे वे एक हजार योजनाएं भी चल सकती है परंतु यदि गरुड जगह से नहीं हिला तो वे एक पद भी आगे नहीं बढ़ सकता कण्यवर ते रूपम माता पिताम पिता श्रुतम बांधवा कुल मिशंती मिष्टान मित्रेजना विवाह के समय कणिया सुन्दर पति चाहती है उसकी माताजी सधन जमाय चाहती है उसके पिताजी ज्ञानी जमाए चाहते हैं तथा उसके बंधु अच्छे परिवार से नाता जोड़ न ना चाहते हैं परंतु बाकी सभी लोग केवल अच्छा खाना चाहते हैं पुन पुन अर्थाव नया गु नव्यौवनम घन मिलता है नष्ट होता है नष्ट होने के बाद फिर से मिलता है परंतु जवानी एक बार निकल जाए तो कभी वापस नहीं आती आशा नाम मनुष्याण श्रृंखला यया बधा पंगुवत। आशा नामक एक विचित्र और श्रृंखला है इससे जो बंधे हुए हैं वो इधर उधर भागते रहते हैं तथा इससे जो मुक्त है वो पंगु की तरह शांत चित से एक ही सूक्ति जगह पर खड़े रहते हैं शास्त्राण व्यधीत्या मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुष सविद्वान सुचिता उचा शातुराणा मा नना मात्र करोगम शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी लोग मूर्ख रहते हैं परंतु जो कृतिशील है वही सही अर्थ से विद्वान है किसी रोगी के प्रति केवल अच्छी भावना से निश्चित किया गया औषध रोगी को ठीक नहीं कर सकता वह औषध नियमानुसार लेने पर ही वह रोगी ठीक हो सकता है वृथन ये या याच अक्षीणो विदत क्षीणो वृतस्तु हतोहत सदाचार की मनुष्य को प्रयन तपूर्व रक्षा करनी चाहिए तो आता जाता रहता है। धन से क्षीण मनुष्य वस्तुत क्षीण नहीं बल्कि सदवर्तन हीन, हीन है परस धर्म से उल्लंघन आत्मा धर्मांतर सुखाय वह दूसरों को दुख देकर धर्म का उल्लंघन करके या खुद का अपमान सहकर मिले हुए धन से सुख नहीं प्राप्त होती है जाना धर्म और नचम प्रावृति जाना धर्म न चमे निवृति दुर्योधन कहता है ऐसा नहीं कि धर्म तथा अधर्म क्या है यह मैं नहीं जानता था परंतु ऐसा होने पर भी धर्म के मार्ग पर चलना यह मेरी प्रवृत्ति नहीं बन पाई और अधर्म के मार्ग से मैं निवृत भी नहीं हो सका अक्रीतवा पर संतापन अगतवा खल संसद अनुसृजे सत्तावर्तम्मा यह दल पंप्रित बहु दूसरों को दुख दिए बिना विकृति के साथ अपाना संबंध बनाए बिना अच्छों के साथ अपने संबंध तोड़े बिना जो भी थोड़ा कुछ हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे उतना पर्याप्त है परोप देशे सर्वेशा धर्मे दूसरों को उपदेश देकर अपना पांडित्य दिखाना बहुत सरल है परंतु केवल महान व्यक्ति ही उस तरह से धर्मानुसार अपना बर्ताव रख सकता है अमित नवक्तव्य कृपणवन वंपी ब्रावन कृपा न तस्मिन कर्तव्या है यादे परिणाम शत्रु अगर क्षमा याच न करे तो भी उसे क्षमा नहीं करनी चाहिए वह अपने जीवित को हानि पहुंचा सकता है यह सोच के उसको समाप्त करना चाहिए नेहचात्यंतवास कर हिचित किंचित से राजन स्वेना पे देन की मुजायात मजादि हे राजा धृत इस जगत में कभी भी किसी का किसी से चिरंतन संबंध नहीं होता अपना खुद के देह से तक नहीं तो पत्नी और पुत्र की बात तो दूर इंद्रियाणी पर हो इंद्रिय मन मन सस्तु परा बुद्धि पर इंद्रियों के परे मन है मन के परे बुद्धि है और बुद्धि के भी परे आत्मा है वह मित्र यावत काल भी पर अथविन्द घटमिवाह मनी जब काल विपरीत हो तब शत्रु को भी कंधों पर उठाना चाहिए अनुकूल काल आने पर उसे जैसे घट पत्थर पे फोड़े जाता है वैसे नष्ट करना चाहिए उष्ट्राणाच चा के विवाह में गधे गाना गा रहे हैं दोनों एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं वह क्या रूप है ऊँट का वह क्या आवाज है गधे की वास्तव में देखा जाए तो उटों में सौंदर्य के कोई लक्षण नहीं होते न की गधों में अच्छी आवाज के परंतु कुछ लोगों ने कभी उत्तम किया है यही देखा नहीं होता ऐसे लोग इस तरह से जो प्रशंसा करने योग्य नहीं है उसकी प्रशंसा करते हैं आपूर्य मानम चल प्रातिन समुद्रमाप प्रविशंती सर्वे शांति माप नामी जो व्यक्ति समय समय पर मन में उत्पन्न हुई आशाओं से अविचलित रहता है जैसे अनेक नदियां सागर में मिलने पर भी सागर का जल नहीं बढ़ता वे शांत ही रहता है ऐसे ही व्यक्ति सुखी हो सकते हैं मैत्री करुणा मुद्दितोपेक्षाणा सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणा भावनात प्रसाद योग एक तैतीस दूसरे का दुख देखकर मन में करुणा दूसरे का पुण्य तथा अच्छे कर्म समाज सेवा आदि देखकर आनंद का भाव तथा किसी ने पाप कर्म किया तो मन में उपेक्षा का भाव किया होगा छोड़ो आदि प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होनी चाहिए न प्रहरीशति सन्माने नाप माने चकुप्यति न क्रुद्ध परुशात स वैसाधुतम स्मृत जो समान से गर्वित नहीं होते अपमान से क्रुदित नहीं होते होकर भी जो कठोर नहीं बोलते वे ही श्रेष्ठ साधु है सहस्रानी दिवसे दिवसे धन आविशंति न पंडितम मूर्ख मनुष्य के लिए प्रतिदिन हर्ष के सौ कारण होते हैं तथा दुख के लिए सहस्रकार परंतु पंडितों के मन का संतुलन ऐसे छोटे कारणों से नहीं बिगड़ता एका एक केवलमर्थ साधना विध्वा सेना शतुद्धिका नंदोन्मूलन बुद्धि जिन्हें छोड़कर जाना था वे चले गए जो छोड़ कर जाना चाहते हैं वे भी चले जाए कोई चिंता की बात नहीं परंतु इस तृप्ति को प्राप्त करने में जो सैंकड़ो सेनाओं से भी अधिक बलवान है और नंद साम्राज्य के निर्मूलन के कार्य में जिसके प्रताप क्या ने देखा है वे केवल मेरी बुद्धि मुझे छोड़कर न जाए दीर्घ वह जागृतो रात्रि दीर्घ अनुश्रांत योजना दीर्घ हो बालान असंसार सधर्म अभिजानता रात भर जागने वाले को रात बहुत लंबी मालूम होती है जो चलकर थका है उसे एक योजन हजार मील अंतर भी दूर लगता है सधर्म का जिन्हें ज्ञान नहीं है उन्हें जिंदगी दीर्घ लगती है देहिति देवचना द्वारा देहस्थाप देवता तक धीहरी श्रीकांत दे शब्द के साथ याचना करने से देह में स्थित पांच देवता बुद्धि लजा लक्ष्मी कांति और कीर्ति छोड़कर जाती है यद्य पर्व तत्न जय आत्म संतु तत्त से जिस काम में दूसरों का सहाय लेना पड़े ऐसे काम को टालो परंतु जिसमे दूसरों का सहाय न लेना पड़े ऐसे काम शीघ्रता से पूरे करो सर्वन पर्वशन दुखन सर्वत्मा सुखम सुख निर्भर रहना सर्वथा दुख का कारण होता है आत्मनिर्भर होना सर्वथा सुख सुख का कारण होता है। सारांश दुख के ये कारण ध्यान में रखें यसे भार्य गृह नास्ती साध्वी चप्रिय आय वादि गंतव्य तथा गृहम जिस घर में गृहिणी साध्वी प्रवृत्ति की न हो तथा मृदुभाषी न हो ऐसे घर के गृह घर छोड़ कर वन में जाना चाहिए क्योंकि उसके घर में तथा वन में कोई अंतर नहीं है अकृत त्यवन कर्तव्य प्राण त्याग पे संस्थित न्यन परित्याज्यम ईष्ट धर्म सनातन जो कार्य करने योग्य नहीं है अच्छा न होने के कारण वे प्राण देकर भी नहीं करना चाहिए तथा जो काम करना है अपना कर्तव्य होने के कारण वह काम प्राण देना पड़े तो भी करना नहीं छोड़ना चाहिए ध्याय तो विषयान पुंसंग शुभ जायते संगात संजाते काम कामात क्रोधि जायते विषयों का ध्यान करने से उनके प्रति आसक्ति हो जाती है यह आसक्ति ही कामना को जन्म देती है और कामना ही क्रोध को जन्म देती है नात्यंत गुणवत् गुणवत्त के चाप्य अत्यंत निर्गुणम सर्व कार्य सुदृशते साधव ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो सर्वथा अच्छा है ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो सर्वथा बुरा है अच्छे और बुरे गुण हरेक कार्य में होते ही है एकत कृतव सर्वे सहसणा तो रोग अप्राण रक्षणम महाभारत एक और विधि पूर्वक सबको अच्छी दक्षिणा देकर किया गया यज्ञ कर्म तथा दूसरी ओर दुखी और रोग से पीड़ित मनुष्य की सेवा करना यह दोनों भी कर्म उतने ही पुण्यप्रद है मातृवत्दारेश्रवेशु लोष्टवत आत्मवत्त सर्वभूतेषु पश्यती सपशती जो व्यक्ति धार्मिक प्रवृति का है वो परस्त्री को माता के समान परद्रव को माटी समानता तथा अन्य सभी प्राणी मात्रों को स्वयं जिसम जो स्वभाव होता है वह हमेशा वैसा ही रहता है कुत्ते को अगर राजा भी बनाया जाए तो वे अपनी जूते चबाने की आदत नहीं भूलता ना त्युच्चा शिख्र मेरुर व्यवसाय अद्वितीय अनातिक पारो महोद्धि जो मनुष्य उद्योग का सहारा लेता है अपने स्वयं के प्रयत्नों पर निर्भर होता है उसको पर्वत की चोटी ऊंची नहीं पृथ्वी का तल नीचा नहीं और महासागर अनुलंघ्य नहीं दूरजन परिहर्तव्य विद्यालट होना भूषित सर्प किम भयंकर दूरजन चाहे वह विद्या से विभूषित खिलू नहीं हो उसे दूर रखना चाहिए मणि से अभूषित सांप क्या भयानक नहीं होता है सुखमाप्तता उनसे दुख तथा चक्रवत परिवर्तन थे दुखानी च सुखानी चीवन में आने वाले सुख का आनंद लें तथा दुख का भी स्वीकार करें सुख और दुख तो एक के बाद एक चक्रवत आते रहते हैं अग्ञ भयो ग्रंथिन श्रेष्ठा ग्रंथि भयोधार्योवरा धार्य भयो ज्ञानिन श्रेष्ठा ज्ञानिक भयो व्यसायन निरक्षर लोगों से ग्रंथ पढ़ने वाले श्रेष्ठ उनसे भी अधिक ग्रंथ समझने वाले श्रेष्ठ ग्रंथ समझने वालों से भी अधिक आत्मज्ञानी श्रेष्ठ तथा उनसे भी अधिक ग्रंथ से प्राप्त ज्ञान को उपयोग में लाने वाले श्रेष्ठ हैं। उभाभ्या पक्षाभ्या खे तथा खेय पक्षि गति तथा ज्ञान कर्म अभ्याजा परमन पदम जिस तरह दो पंखों के आधार से पक्षी आकाश में ऊंचा उठ सकता है उसी तरह ज्ञान तथा कर्म से मनुष्य पर को प्राप्त कर सकता है मनसा चिंत चिंतित अंकर मन वत् न प्रकाशित अलक्षित कार्य जायते मन में किए हुए कार्य की योजना दूसरों को न बताएं दूसरे को उसकी जानकारी होने से कार्य सफल नहीं होता गतेरभंग भंग गात्रे स्वेदो मेहत भयम मरुणे यानी चि नानी तानिचे नानी आज के चलते समय संतुलन खोना बोलते समय आवाज न निकलना पसीना छूटना और बहुत भयात होना यह मरने वाले आदमी के लक्षण याचक के पास भी दिखते हैं शुश्रूषा श्रवण ग्रहण तथा श्रवण करने की इच्छा प्रत्यक्ष में श्रवण करना ग्रहण करना स्मरण में रखना तर्क वित्क सिद्धांत निश्चय अर्थ ज्ञान तथा तत्व ज्ञान ये बुद्धि के आठ अंग है द्व अक्षर त्र अक्षर ब्रह्म शाश्वतम मम इति च इति च मृत्युतम महाभारत शांति पर्व मृत्यु यह दो अक्षरों का शब्द है तथा जो शाश्वत है वे तीन अक्षरों का है मम यह भी के समान ही दो अक्षरों का शब्द है तथा नमम यह शाश्वत ब्राह्म की तरह तीन अक्षरों का शब्द है रविर्पि नहतीद्रीक यादरीग संदी वालुका कर अयस्मालोनीच प्राय सहोति सूर्य प्रकाश से भी तिपे हुए रेत का दाह अधिक होती है उसी तरह दूसरों के सहाय से बड़ा हुआ नीच मनुष्य ज्यादा उपद्रव देता है कार्यार्थी न गण्य थी दुखन न चा सुखम कभी धरती पे सोना कभी पलंग पे कभी सब्जी खाना कभी रोटी चावल कभी फे हुए कपड़े पहनना कभी बहुत कीमती कपड़े पहनना जो व्यक्ति अपने कार्य में सर्वथा मग्न हो उन्हें ऐसी बाहरी सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता रामो राजमणी सदा विजेतेम रामा ना परतेम से दासो स्मेह रामे चित भो राम मामुधर राजमणी सदा विजय होने वाले रमापति राम की मैं प्रार्थना करता हूँ राक्षसों का अपात करने वाले राम को नमस्कार राम के अलावा कुछ अधिक महत्वपूर्ण नहीं मैं राम का दास हूँ मेरा चित्रामीन है ए राम, मेरा उधार करो। ऋषि में यह श्लोक है इस श्लोक की विशेषता ये है कि राम शब्द की सभी आठ विभक्तियों का इसमें प्रयोग किया है मनोजवान मारुतुल्य वे जितेन्द्रिया और बुद्धिता श्री राम दूता पदे राम रक्षा में से और एक श्लोक मन और वायु के समान गतिमान इंद्रियों को जितने वाले जितेंद्रिय बुद्धिमानों में वरिष्ठ वानरों के मुख्य तथा श्री राम के दूत तर्थात हनुमान को मैं शरण जाता हूँ आचार आचारादीप सीता राजा आचारा धन वचारो हंत लक्षणम अच्छे व्यवहार से दीर्घायु श्रेष्ठ संति चिर समृद्धि प्राप्त होती है तथा अपने दोषो का भी नाश होता है शोचंती जाम ये विन सत्याशु तत्कुल नोचंती वर्धते तभी सर्वदा जिस परिवार में स्त्री माता पत्नी बहन पुत्री दुखी रहती है उस परिवार का नाश होता है तथा जिस परिवार में वो सुखी रहती है वे परिवार समृद्ध रहता है अप्रकटीकृत शक्ति शब्दों जनस्तिर स्क्रिया लब्ते निन्तर दारूणी लंगज लेट बलवान पुरुष का बल जब तक वह नहीं दिखाता है उसके बल की उपेक्षा होती है लकड़ी से कोई नहीं डरता मगर वही लकड़ी जब जलने लगती है तब लोग उससे डरते हैं विकलवो विक्लवीनो सद एवं नुवरते वीरा संभावित तात्मानो न देवान पर जिसे अपने आप पे भरोसा नहीं है ऐसा बलहीन पुरुष नसीब के भरोसे रहता है बलशाली और स्वाभिमानी पुरुष नसीब का ख्याल नहीं करता यथा वायु वर्तन्ते वर्तन्ते तथा सर्व जिस प्रकार इस जगत में सभी का जीवन वायु पर निर्भर है उसी प्रकार मनुष्य जीवन के सभी आश्रम आश्रम पर निर्भर है नारिकेल समाकाराश्यं तेपि सजना अन्य बद्रिकाकाश बहिरेव मनोहर सजन लोग नारियल के समान होते हैं परंतु दुर्जन लोग बेर के समान होते हैं केवल बाहर से मनोहर दिखते हैं पर अंदर से तो यातनात्मक कठोर होते हैं वृतने संरक्षित अक्षीणोवी क्षीणोव मनुष्य ने अपने शील का संरक्षण प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए उसके धन का नहीं धन कमाया जा सकता है और गवाया भी जा सकता है धनवान परंतु शीलहीन मनुष्य के समान है तर्क प्रतिष्ठ श्रुति विभिन्न ने माणम धर्म से, से तत्व निहिताउन गुहाया महाजनो सब चंचल होता है हर अलग आज्ञा देती है हर ऋषि का मत भिन्न होता है और कोई भी एक ऋषि दूसरे से ज्यादा योग्य नहीं कह सकते ऐसे में महान व्यक्ति जिस पंथ पे चलते हैं वही सही रास्ता है सुख हंसित सत्यवत्ता सुख हंसित मितव्यायी हित भुक मित तथा विजितेंद्रिय सत्य बोलने वाला मर्यादित खर्चा करने वाला हित कारक पदार्थ जरूरी प्रमाण में खाने वाला तथा जिसने इंद्रियों पर विजय पाया है वे जन की नींद सोता है परित्र जीदर्थ काम और धर्मित धर्मन चापिया सुख उदर कमलोकनिक्रीव चप मनु जो संपत्ति तथा मन की अभिलाषा धर्म के विपरीत है उसका त्याग करना चाहिए इतना ही नहीं तो उस धर्म का भी त्याग करना अनुचित नहीं होगा जो धर्म भविष्य में संकट उत्पन्न कर सकता है तथा जो किसी समाज के प्रति प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है श्रद्धा भक्ति समायुक्त नाण्य कार्युलासा वाग्यता शुच्च श्रोतार पुण्यशालीन योग्य श्रोता वही है जिनके पास श्रद्धा तथा भक्ति है जिनका हेतु केवल ज्ञान प्राप्त करना है और कुछ भी नहीं तथा जिनका अपने वाणी पर नियंत्रण है और जो मन से शुद्ध है भेद गणा शेरू भिनास्तु सुजा पर तस्मात संघाते गणराज्य में अगर एक तना हो तो वह नष्ट हो जाता है क्योंकि एक तना होने पर शत्रु को उसे नष्ट करने में आसानी होती है इसीलिए गणराज्य हमेशा एक रहना चाहिए पर वाचेश निपुण सर्व भवती सर्वदा आत्मवाच जानी तेजानन्न पिचमुहमती हर एक मनुष्य दूसरे के दोष दिखाने में प्रवीण होता है अपने खुद के दोष या तो उसे नजर नहीं आते या फिर वे उस दोषों को अनदेखी करता है गौरवान प्राप्य संचया उच्च है वित्त के से नहीं जल देने वाले बादलों का स्थान उच्च है बल्कि जल का समुचाय करने वाले सागर का स्थान नीचे है न भूतपूर्व न कदापिवारंग न कदापि तथा रघुनंदन विनाशकाले विनाश बुद्धि न पहले कभी सुवर्णमृग के बारे में सुना न कभी देखा फिर भी रघुनंदन राम को लोभ हुआ विनाश काले विदार्थो पे न परद्रोह कर्मधि यहा उजते वाचा ना रेट दूसरों से दुख मिलने पर भी वे शांत रहे विचार से या कृति से भी वे दूसरों को दुख न दे उसके मुख से ऐसी वाणी निकले जिससे दूसरे दुखी हो साराश में वे ऐसा कोई काम न करे जिससे कि वो स्वर्ग से वंचित हो। पूरे चित्ताल वाल कस्तूरी का पंख निमग्न नाल गंगा जलाय तस्मूल वाल स्वीण प्याज के पौधे के लिए आप कपूर की क्यारी बनाओ कस्तूरी का उपयोग मृग की जगह करो अथवा उसके जड़ पे गंगा जल अपनी दुर्गंध नहीं छोड़ेगा मनुष्य का स्वभाव बदलना बहुत कठिन है जलबिंद क्रमश पूर्यते घट सर्व विद्याना से से अच्छा। जिस तरह विद्या पानी से घड़ा भर जाता है उसी तरह विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। छोटे मात्रा में होने पर भी इन तीनों पे दुर्लक्ष नहीं करना चाहिए सेवक स्वामीवन द्वेष्टि कृपन वन परुषाक्षरम आत्मान वन किंचन द्वेष्टी सेवन नवे अगर मालिक कमजूस हो और कठोर बोलने वाला हो तो सेवक उसका द्वेश करता है किसकी सेवा करनी चाहिए किसकी नहीं ये, जिसे नहीं समझता वे अपने आप का द्वेष क्यों नहीं करता खुद को जो कष्ट होते हैं उसके लिए बाहम कारण ढूंढना यह मनुष्य स्वभाव है अपने ऊपर आने वाले आपत्ति का कारण दातर अपने आप में ही ढूंढा जा सकता है समाजस्य तदभावे सदुर्बल तस्मात प्रशंसन तीधरी ढंग राष्ट्र एकता समाज का बल है एकताहीन समाज दुर्बल है इसलिए राष्ट्रहित सोचने वाले एकता को बढ़ावा देते हैं कांतवन बाले कांचन माला कस्या पुत्री कनकलताया हंसते ताली पत्रन का वेखा कख बाला तुम कौन हो रिकाचन माला किन पुत्री कनक की हाथ में क्या है तालिय पत्र क्या लिखा है कखगघ अपी महत सुमेर उन्मोल पी अपी वह यशनाथ साधो विषमश्चित अपने स्वयं के मन का स्वामी होना यह संपूर्ण सागर के जल को पिन्ना मेरु पर्वत को उसे वेद तथा शास्त्रों का बार बार अध्ययन करने से किसी को ब्रह्मतत्व का अर्थ नहीं होता जैसे जिस चम्मच से खाद्य पदार्थ परोसा जाता है उसे उस खाद्य पदार्थ का गुण तथा सुगंध प्राप्त नहीं होता शीतलम तसे मित्र जगत सर्वन तुक्ति कर मुक्ति सहजता से प्राप्त होती है जनशलाक चक्षता हूँ यह तस्मय श्री गुरुविनम अज्ञान के अंधकार से अंधे हुए मनुष्य की आंखे ज्ञान रूप जन से खोलने वाले गुरु को मेरा प्रणाम क्षमा शस्त्र दुर्जन करते तो वन स्वर्ण में वो क्षमारूपी शस्त्र जिसके हाथ में हो उसे दुर्जन क्या कर सकता है अग्नि जब किसी जगह पर गिरता है जहां घास ना हो अपने आप बुझ जाता है ग्रंथान मेघावी ज्ञान विज्ञान तत्पर पलहल मेवधान्यार्थी सर्वशेषत बुद्धिमान मनुष्य जिसे ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है वे ग्रंथों में जो महत्वपूर्ण विषय है उसे पढ़कर उस ग्रंथ का सार जान लेता है तथा उस ग्रंथ के अनावश्यक बातों को छोड़ देता है उसी तरह जैसे किसान केवल उठाता है सार, सार श्लाघा विद्याया शत्र विद्यार्थी के संबंध में द्वेश यह के समान है अनावश्यक बातें करने सिद्धांत का नाश होता है सेवा करने की मनोवृत्ति का अभाव जल्दाबाजी तथा स्वयं की प्रशंसा स्वयं करना यह तीन बातें विद्या ग्रहण करने के शत्रु हैं। प्राप्तनु है नालसा, अंत्यर्थान नशा नचा नचा भीता आलसी मनुष्य कभी भी धन नहीं कमा सकता वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता दूसरों की बुराई चाहने वाला तथा उनकी वन रचना करने वाला लोग क्या कहेंगे यह भय रखने वाला और अच्छे मौके के अपेक्षा में कृत्यहीन रहने वाला भी धन नहीं कमा सकता दातव्य भोगतव्य धन विषय संचय न कर्तव्य पश्य मधुक्रीना संचितार्थ कीजिए या उपभोग लीजिए धन का संचय न करें देखिए मधुमक्खी का संचय कोड़ी और ले जाता है या कुंदन दु तुषारहा या शुभ वस्त्रा वीता या वीणाव्र दंडा मंडित करा या श्वेत पदमासना या ब्रह्माचुरकर प्रभृतिदे वा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जा ड पुष्प चंद्रमा जल बिंदुओं के हार के समान धावल है जिसने शुभ वस्त्र परिधान किए हैं जिसके हाथ वीणा के दंड से सुशोभित है और श्वेत पद्म जिसका आसन है जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सदा वंदन करते हैं बुद्धि की जड़ता पूर्णतः नष्ट करने वाली ऐसी भगवती सरस्वती मेरा रक्षण करे कसरचित किम पे नोहरणियन मर्म श्रीते लील्याम दूसरों की कोई वस्तु कभी चुरानी नहीं चाहिए दूसरे के मर्म स्थान पे आघात हो ऐसा कभी बोलना नहीं चाहिए श्री विष्णु के चरण का स्मरण करना चाहिए ऐसा करने से भव्य सागर पार करना सरल हो जाता है बुधाग्रे नगुनान गुणान साधु स्वयं मूर्खाग्रे पे प्रोक्ता नीस अ अपने गुण बुद्धिमान मनुष्य को न बताए वे उन्हें अपने आप जान लेगा अपने गुण मूर्ख मनुष्य को भी न बताए वह उन्हें समझ नहीं सकेगा पांडवा हर्षनिर्भरा पतवा के सर्वे हावा के केशव के रू किए। यदि आपने इस श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास किया है संस्कृत में शब्दों का सही अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक है यहाँ के और शव अलग अलग शब्द है का अर्थ है पानी करी अर्थ में से एक इसलिए मतलब पानी में पांडव का एक अर्थ मछली और कौरव का एक अर्थ कौरा भी होता है इसलिए इस श्लोक का अर्थ है पानी में गिरा शव देखकर मछलियां हर्ष निर्भर होरी बल्कि सब कौरे दुख से चिलानने लगे अरे रे पानी में शव गुरु रपिप्त से कार्य कार्यम जानत उत्पत्व प्रातिपन भवती शासनम आदरणीय तथा श्रेष्ठ व्यक्ति यदि व्यक्तिगत अभिमान के कारण धर्म और अधर्म में भेद करना भूल गए या फिर गलत मार्ग पर चले तो ऐसे व्यक्ति को शासन में करना न्याय ही है यद्य राघव संयाति महाज नया दिमंत देव सालो कमशेषास्तवंध दया रघु वंशज श्रेष्ठ तथा सज्जनों की सेवा में व्यतीत हुआ दिन ही प्रकाशमान होता है अन्य सभी दिन सूर्य प्रकाश रहते हुए भी अंधकार के समान प्रातीत होते हैं यमो वैवस्वत राजा ये माँ गंगा मतभेद मा नहीं है की कोई आवश्यकता नहीं है किमकिन विशालीन विद्यान अकलीनो पे विद्या वादे वैर पे सुपूजे अच्छे कुल में जन्मी हुआ व्यक्ति अगर ज्ञानी न हो तो उसके अच्छे कुल का क्या फायदा ज्ञानी व्यक्ति अगर कुलीन ना हो तो भी ईश्वर भी उसकी पूजा करते हैं कि दूषणम यह पूर्वान ललाट लिखे तर्जितीक्ष में मरुभूमि में आने वाला पढ़हीन वृक्ष को हम वसंत ऋतु में भी पते नहीं आते हैं इसमें वसंत का क्या दोष को दिन में नहीं दिखाई देता इसमें सूर्य का क्या दोष जल धारा चातक के में नहीं गिरी तो वे है बादल का दोष कैसे अर्थात विधि ने जो माथे पर लिखा है उसे कौन बदल सकता है यथा ही पथिक कश्चित छाया हम आश्रितिष्ठती विश्रम पुनर्गच्छे तद्वदूत समागम जिस प्रकार यात्रा करने वाला पथिक थोडे समय वृक्ष के नीचे विश्राम करने के बाद आगे निकल जाता है उसी समान अपने जीवन में अन्य मनुष्य थोड़े समय के लिए खेद आय स्वशील और क्षमे कम यथा नि इस जगत में स्वयं की मूर्खता की सब दुखो की जड़ होती है कोई व्याधि विष कोई आपत्ति तथा मानसिक व्याधि से उतना दुख नहीं होता न व्यंते हम अविश्वस्ता बलिभी दुर्बला अपि अबि नो दुर्बल दुर्बल मनुष्य विश्वसनीय न होने पर भी बलवान मनुष्य उसे मारता नहीं है बलवान पुरुष विश्वसनीय होने पर भी दुर्बल मनुष्य उसे मारता ही है वन रणिक उजलाग्निधे रक्षा पूर्ण यानी पुराकृता जब हम जंगल के मध्य में या फिर रण क्षेत्र के मध्य में या फिर जल में या फिर अग्नि में फस जाते हैं तब अपने भूत के अच्छे कर्म ही हमको बचाते हैं यदि इच्छा कर तु जग कर्मणा पर आप बाद चरण तीन निवार यदि किसी एक काम से आपको जग को वश करना है तो पर निंदा रूपी धान के खेत में चरने वाली जिवा रूपी गाय को वहां से हक दो अर्थात दूसरे की निंदा कभी न करो संस्कृत में शब्द के अनेक अर्थ है सुभाषित कार गौ के दो अर्थ इंद्रिय तथा गाय को लेकर शब्द का सुन्दर उपयोग किया है गुरु शुश्रुषया विद्या पुष्क लेन अथवा विद्या विद्या चतुर्थों न उपलब्ध गुरु की सेवा करने से या भरपूर धन देने से विद्या प्राप्त कर सकते हैं अथवा एक विद्या का दूसरी विद्या के साथ विनिमय कर सकते हैं इसके अतिरिक्त विद्या प्राप्त करने का चौथा को यथा खनन खनितीर्ण नरो अधिक गचत गुरुग्ताउन विद्या शुश्रू शुद्धि भूमि में प्रहार से गड्ढा करने वाले को जिस तरह पानी मिलता है उसी तरह गुरुवार की सेवा करने वाले को विद्या प्राप्त होती है यदि गुणा स्वयं नहि मनुष्य के गुण अपने आप फैलते हैं बताने नहीं पड़ते हैं जिस तरह से कस्तूरी को अपनी खुशबू सिद्ध नहीं करनी पड़ती यथा काष्टम च आमहोदो चमे आमहोद् समेत व्याप्याता तद्वदूत समागम जैसे लकड़ी के दो टुकड़े विशाल सागर में मिलते हैं तथा एक ही लहर से अलग हो जाते हैं उसी तरह दो व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए सहवास में आते हैं फिर कालचक्र की गति से अलग हो जाते हैं पंडित श्रुतवान गुण गय वक्ता सचनीय सर्वे गुणा कांचन जिसके पास धन है वही कुलीन कहलाता है वही पंडित बहुश्रुत गुणों की पहचान रखने वाला वक्ता तथा दर्शनीय समझा जाता है अर्थात सभी गुण धन का आश्रय लेते हैं यथात्रिजाल पट्टा लिखेता मरुस्थले मेरोना माक्रीथा कूटे पश निधा घटो गृह तुले विधाता ने ललाट पर जो थोड़ा या अधिक धन लिखा है वो मरुभूमि में भी मिलेगा मेरु पर्वत पर जाकर भी उससे ज्यादा नहीं मिलेगा धीरज रखो अमीरों के सामने दयनीय न दिखाओ देखो यह गागर कुआ या सागर में से उतना ही पानी ले सकती है जितना उसमें क्षमता है नाम भुधता सदाम भोभिष्ट पूर्वते आत्मा तु पात्रता ने पात्र माया संपद विदुर सागर का भी जल के लिए भिक्षा नहीं मांगता फिर भी वह सदैव जल से भरा रहता है यदि हम अपने आप को योग्य बना दे तो सब साधन स्वयं ही अपने पास चली आएंगे बहिवती संहिता भाषमाण न तत्को भवती नर प्रमत गोपा गण परेशान भाग्यवाण्य से भवती यदि मनुष्य बहुत से धार्मिक श्लोक स्मरण में भी रखे पर उस प्रकार आचरण न करे तो उसका कोई लाभ नहीं है जैसे गाय चराने वाला गवों की संख्या तो जानता है पर वे उसका मालिक नहीं रहता वने रणिति मधे महारणवे पर्वत मस्त के वक्ता उन प्रमता उन विषम स्थित उन वक्शि पूर्ण अरण्य में रणभूमि में शत्रु समुदाय में जल अग्नि महासागर या पर्वत शिखर पर तथा सोते हुए उन या परिस्थिति में मनुष्य के पूर्व पुण्य उसकी रक्षा करते हैं न कालो दंडीर कस्य का काल से बल में दर्शनम काल किसी का शस्त्र से शिख्छेद नहीं करता पर वे बुद्धि भेद करता है जिससे मनुष्य को गलत रास्ता ही सही लगता है और वह अपने विनाश की ओर बढ़ता है बुद्धि भेद ही काल का बल है संगठव वन वो मनांसिकवान पूर्व सं हम सब एक साथ चले एक साथ बोले हमारे मन एक हो प्राचीन समय में देवताओं का ऐसा आचरण रहा इसी कारण वे वंदनीय है मध्य विमयते बालो यावत पापम न पश्यते पापम दुखन चात निगछती धमअपत पांच छे जब तक पाप संपूर्ण रूप से फलित नहीं होता तब तक वे पाप कर्म मधुर लगता है परंतु पूर्णतः फलित होने के पश्चात मनुष्य को उसके कटु परिणाम सहन करने ही पड़ते हैं जयद रसम यावत जिता उन सर्वान जिते रसे श्रीमद भागवत ग्यारह आठ इक्कीस जब तक मनुष्य अपने विविध के ऊपर स्वनियंत्रण नहीं रखता तब तक उसने सब इंद्रियों के ऊपर विज पाई है ऐसा नहीं बोल सकते आहार के ऊपर स्वनियंत्रण यही सबसे आवश्यक बात है चिंताया परमानंद बालो परमंगत। इस जगत में केवल दो प्रकार के लोग परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं एक है नन्हासा बालक तथा दूसरा है परम योगी न तथा तपय कुमान सुमर्म गथा तुदंती मर्म स्थाय मस्त पुरुषेश भागवत ग्यारह तेईस तीन मनुष्य के शरीर में लगे बाण उतनी वेदना नहीं देते जितनी वेदना कठोर शब्द देते हैं यानी कशित बुद्धिमान। कल किसका क्या होगा कोरे नहीं जानता इसलिए बुद्धिमान लोग कल का काम आज ही करते हैं वह परितुष्टा बल कल स्तवान दुखू निर्विशेषो विशेष सत्व भवती दरिद्रो यसे त्रिष्णा विशाला से चब परितुष्टि को, को धरिद्र एक योगी राजा से कहता है हम यहाँ है आश्रम में वलकल वस्त्र से भी संतुष्ट जबकि तुमने अपने ऋषिम वस्त्र पहने हो महलों में रहते हो फिर भी संतुष्ट हो हम उतने ही संतुष्ट हैं, इसमें कोई भेद नहीं है जिसकी पिपासा अधिक वही दरिद्री है जबकि मन में संतुष्टता है दरिद्री कौन और धनवान कौन न मीर्था ने न देवामरी छिलाधव भागवत दस अड़तालीस इकतीस नदियों का पवित्र जल या भगवान की मूर्ति के दर्शन मात्र से भक्त का मन शुद्ध नहीं होता अपितु तो लंबे समय ध्यान लगाने के बाद ही अंतकरण शुद्ध होता है परंतु संतों के केवल दर्शन मात्र से ही हम पवित्र हो जाते हैं ब्राह्मण समक शांतोधि नाना समपेक्षक स्रव ते ब्रमे त्या भिन्न भाण्डात् यथा भागवत चार चौदह इकतालीस समादृष्टि के अभाव के कारण यदि ब्राह्मण किसी पीड़ित व्यक्ति की सहायता नहीं करता है तो उसका ब्रह्म तो समाप्त हो गया ऐसा समझना चाहिए देवमेव देवमेव चेत कतरपुंस स्नान चारण अगर नसीब भी आपका कार्य करने वाला है तो आपको कुछ करने की क्या आवश्यकता है स्नान दान धर्म बैठना बोलना यह सभी आपका नसीब ही करेगा कार्य काले कुत में उपकारों पर रिक्तता में तिकालत किसी का छोटा सा भी काम अगर सही समय पे करे तो वे उपकारक होता है परंतु अगर गलत समय पे करे तो बहुत बड़ा काम भी किसी काम का नहीं होता है घटते पिछा अवश्य तदापनोती न चेत श्रांत निवर्ते कोई मनुष्य अगर कुछ चाहता है और उसके लिए अथक प्रयत्न करता है तो वे उसे प्राप्त करके ही रहता है यज तुम प्राण परिश्रम है तद वह जन तिर कृत चय दुष्कृत कौतुकम् गरुड़ प्राणांतिक परिश्रमों से प्राप्त किया हुआ अमृत आदमी का जो धन होता है उसके वारिस समय बांट लेते हैं उस धन के लोभ से उसने जो पाप बटोरा है वे पापी मनुष्य के साथ ही जाता है उसे ही पाप के परिणाम भुगतने पड़ते हैं पाप का कोई विभाजन नहीं होता है त्यजेत क्षुधारता जनी सुन खत भुजगी सुमंडम के भूख से व्याकुल माता अपने पुत्र का त्याग करेगी भूख से व्याकुल सांप अपने अंडे खा लेगा भूखा क्या पाप नहीं कर सकता भूख से क्षीण लोग निर्दय बन जाते हैं अन्य भय कुर्मा दुष्पेष पद भवरा जैसे छोटे बड़े सभी फूलों में से केवल मधु इकट्ठा करता है उसी तरह चतुर मनुष्य को शास्त्रों में से केवल उनका सार लेना चाहिए न अनोद कसम तिथि न गायत्र परो मंत्रो न मातु परद अन्न दान जैसे दान नहीं है द्वादशी जैसे पवित्र तिथि नहीं है गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है तथा माता सब देवताओं से भी श्रेष्ठ है यत्र न आ रे तू पूजय तत्र देवता यत्र एता, तुना सर्वास्तित्र अफला क्रिया मनुस्मृति जहाँ स्त्रियों को मान दिया जाता है तथा उनकी पूजा होती है वहां देवताओं का निवास रहता है परंतु जहाँ स्त्रियों की निंदा होती है तथा उनका सम्मान नहीं किया जाता वहां कोई भी कार्य सफल नहीं होता वने पिंहाँ सक्षण बुभुक्षता नीर्णती एवं कुलीना व्यसनाभिभूत नीच कर्माणे जंगल में मांस खाने वाले शेर भूख लगने पर भी जिस तरह घास नहीं खाते उस तरह उच्च उचकुल में जन्मे हुए व्यक्ति सुसंस्कारित व्यक्ति संकट काल में भी नीच काम नहीं करते खदियो तो दावत शि उद्ये तुम सहस न खदियो न चंद्रमा जब तक चंद्रमा उगता नहीं जुग्नू भी चमकता है परन्तु जब सुरंज उगता है तब जुग्न भी नहीं होता तथा चंद्रमा भी नहीं डोनो सूरज के सामने फीके पड़ते हैं स्वभावन न जहाते पद गोपि कर्पूराम अच्छी व्यक्ति आपत्ल में भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है कर्पूर अग्नि के स्पर्श से अधिक खुशबू निर्माण करता है चित्त से शुद्ध कर्म नस्तु उपलब्ध है वस्तु सिद्धिर विचारे न किंचित कर्मे को विवेक चूडाम अंतकरण के शुद्धि के लिए कर्म है पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं पारमार्थिक ज्ञान तो चिंतन तथा विचार करने करने से से ही प्राप्त होता है कोटि कर्म करने से नहीं। दुखान, कालें नुभुयते, कालें काम करते समय होने वाले कष्ट के कारण थोड़ा दुख तो होता है परंतु भविष्य में उस काम का स्मरण हुआ तो निश्चित ही आनंद होता है आस्ते भग आसीन से ध्रुवं तिष्ठिष्ठत तिश्थात, शीषद्यमान चरती चरतु भग जो मनुष्य कुछ काम किए बिना बैठता है उसका भाग्य भी बैठता है जो खड़ा रहता है उसका भाग्य भी खड़ा रहता है जो सोता है उसका भाग्य भी सोता है और जो चलने लगता है उसका भाग्य भी चलने लगता है अर्थात कर्म से ही भाग्य बदलता है क्षमा सद से पट्टुता युधि विक्रम यश सिलचा भी रुचे व्यस्मन श्रुत और प्रकृति सिद्धमि महात्म आपातकाल में धैर्य अभ्युदय में क्षमा सदन में वाक युद्ध के समय बहादुरी यश में अभिरोचि ज्ञान का व्यसन ये सब चीजें महापुरुषों में नैसर्गिक रूप से पाई जाती हैं। यावत ब्रिय जठवन तावत सत्वन हृदय ही नाम अधिकमी मन ने सस्टे रहती मनुस्मृति महाभारत अपने स्वयं के पोषण के लिए जितना धन आवश्यक है उतने पर ही अपना अधिकार है यदि इससे अधिक पर हमने अपना अधिकार जमाया तो यह सामाजिक अपराध है तथा हम दंड के पात्र हैं। है राजेंद्र लोकनाथ और राजन तत्पुरुषो भवान। एक भिखारी राजा से कहता है हे राजन मैं और आप दोनों लोकनाथ हैं। हाँ बस फर्क कितना है कि मैं बहुव्रीही समास हूँ तो आप षष्ठी तत्पुरुष हो यदा न करुते भवान सर्वभूतेश्वर मंगलम समदृष्टेस्तदा पुंज सर्वा सुखमया देश जो मनुष्य किसी भी जीव के प्रति अमंगल भावना नहीं रखता जो मनुष्य सभी की ओर सम्यक दृष्टि से देखता है ऐसे मनुष्य को सब और सुख ही सुख है शरदी नरजती वर्षती व शासु न्यस्वनो मेघ नीचो वी न सुजन करोते निसजन करोते शरद ऋतु में बादल केवल गरजते हैं बरसते नहीं वर्षा ऋतु में बरसते हैं गरजते नहीं नीच मनुष्य केवल बोलता है कुछ करता नहीं परंतु सज्जन करता है बोलता नहीं सर्वर्थ संभव प्राप्त हुआ मनुष्य नहीं होता जो देह चार पुरुषार्थों की प्राप्ति का प्रमुख साधन है उसका निर्माण तथा पोषण जिनके कारण हुआ है उनके ऋण से मुक्त होना असंभव है अमृतन चैम देहा प्रतिष्ठितम मृत्यु सत्यना पद्य मृतम मृत्यु तथा अमृत्व दोनों एक ही देह में निवास करती है मोह के पीछे भागने से मृत्यु आती है तथा सत्य के पीछे चलने से अमृत्व प्राप्त होता है परिवर्तनी संसार मृत को वाह तो ये हम जाते व नश समिम इस जीवन मृत्यु के अखंडित चक्र में जिसकी मृत्यु होती है क्या उसका पुन नहीं होता परंतु उसी का जन्म जन्म होता है जिससे उसके कुल का गौरव बढ़ता है लोके मुखे मृदंगो मुखले से भरकर किसको अंकित नहीं किया जा सकता आटा लगाने से मृदुंग भी मधुर ध्वनि निकालता है सर्वनाशे समुत्पन्न मधुवन की अर्चती पंडित अर्धेन करोते कार्यन सर्वनाशो हि दो सब सर्वनाश निकट आता है बुद्धिमान मनुष्य अपने पास जो कुछ है उसका आधा गवाने की तैयारी रखता है आधे से भी काम चलाया जा सकता है परंतु सब कुछ गवाना बहुत दुखदायक होता है न घंटा भी गिर जीता स्वयं अच्छे गुणों की वृद्धि करनी चाहिए दिखावा करके लाभ नहीं होता दुध न देने वाली गाय उसके गले में लटकी हुई घंटी बजाने से बेची नहीं जा सकती साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु जीवमान परमं पशुनाम जिस व्यक्ति को कला संगीत में रुचि नहीं है वह तो केवल पूंछ तथा सिंग पशु है यह तो पशुओं का सौभाग्य है कि वे घास नहीं खाता है न प्राशति समाने नापमाने अपमान चकुप्यति न क्रुद्ध परुयात स वैसाधुतम स्मृत संत तो वही है जो मान देने पर हर्षित नहीं होता अपमान होने पर क्रोधित नहीं होता तथा स्वयं क्रोधित होने पर कठोर शब्द नहीं बोलता असब्दी, मक्षरम सबकताउं शिला लिखित मक्षरम दुर्जनों के लिए शपथ भी पानी के ऊपर लिखे हुए अक्षरों जैसे क्षण बंगूर ही होती है परंतु संतो जैसे व्यक्ति ने सहज रूप से बोला हुआ वाक्य भी शिला के ऊपर लिखा हुआ जैसे रहता है गुण यते शिला, शिला को पर्वत के ऊपर ले जाना कठिन कार्य है परंतु पर्वत के ऊपर से नीचे ढकेलना तो बहुत ही सुलभ है ऐसे ही मनुष्य को सदगुणों से युक्त करना कठिन है पर उसे दुर्गुणों से भरना तो सुलभ ही है लुभम घृत धमजलि कर्मना मूर्ख छंदा अनुत अच तत्व च पंडितम लालची मनुष्य को धन कला देख वश किया जा सकता है क्रदित व्यक्ति के साथ नम्र भाव रखकर उसे वश किया जा सकता है मूर्ख मनुष्य को उसके इच्छानुरूप बर्ताव कर वश कर सकते हैं तब ज्ञान व्यक्ति को मूलभूत बताकर वश कर सकते हैं अधर्मी नतभ भद्राणी पश्यति तथ सपत नाम जयती समूहती कुटिलता व अधर्म से क्षणिक समृद्ध व संपन्नता पाता है अच्छा दैव का अनुभव भी करता है शत्रु को भी जीत लेता है परंतु अंत में उसका विनाश निश्चित है वह जड़ समेत नष्ट होता है विद्या, मित्रन शुभार्या मित्रों धर्म मित्रन विद्या प्रवास के मित्र प्रवासुभ पत्नी अपने घर में मित्र है व्याधिग्रस्त शरीर को औषधी मित्र है तथा मृत्यु के पश्चात धर्म अपना मित्र है रूप अवन संपना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शुभते निर्गंधा सुव नरपति हित करता द्वेषता के जनपद हित करता त्यजये पार्थिवेन मेहती विरोधे विद्यमाने सामाने राजा का कल्याण करने वालों का लोग द्वेश करते हैं लोगों का कल्याण करने वाले को राजा त्याग देता है इस तरह दोनों ओर से बड़ा विरोध होते हुए भी राजा और प्रजा दोनों का कल्याण करने वाला मनुष्य दुर्लभ होता है दीप और नाशित ध्वानता आरोग्य प्रति कल्याणाय भवती एवं दीपा नमोस्ते दिया अंधकार का नाश करता है और आरोग्य तथा धन देता है सबके कल्याण करने वाले दिये को मेरा प्रणाम हो तत्कर्म यत्न बंधाय स विद्या या विमुक्त है आया साय कर्म विद्याशिल्पनायपूनम जिस कर्म से मनुष्य बंधन में नहीं बंध जाता वही सच्चा कर्म है जो मुक्ति का कारण बनती है वही सच्ची विद्या है शेष कर्म तो कष्ट का ही कारण होती है तथा अन्य प्रकार की विद्या तो केवल नैपुण्य युक्त कारागिरी है अक्षरद ना देहि इति देत उपस्थित संपत्ति के परमोच्च शिखर पर यदि मनुष्य ने याचक को नहीं नहीं कहा तो निश्चित ही भविष्य में ऐसे मनुष्य को दिजिये दिजिये ऐसे कहने की परिस्थिति नियति ले आएगी अन्य क्षेत्रे क्रीथन पाप्य क्षेत्र विनश्यति पुण्य क्षेत्र क्रीथन पापं वज्रलेपो भविष्यति अन्य क्षेत्र में किए पाप पुण्य क्षेत्र में धुल जाते हैं पर पुण्य क्षेत्र में किये तो वज्रलेप की तरह होते हैं असारे श्वश मंदिर हिमालय शेत हरी शेत सारहीन जगत में केवल श्वश का घर रहने योग्य है इसी कारण शंकर भगवान हिमालय में रहते हैं तथा विष्णु भगवान समुद्र में रहते हैं एक इन से ही स्वपि निर्भयम को यदि एक छावा भी भी है तो भी वे है तो आराम करती है क्योंकि उसका छावा उसे भक्ष्य लाकर देता है परंतु गधी को दस बजे होने पर भी स्वयं भार का वहन करना पड़ता है आचार प्रथमो धर्म तद्युष तस्माद रक्षित सदाचार वन प्राणी विशेषत अच्छा बर्ताव रखना यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ऐसा पंडितों ने कहा इसलिए अपने प्राणों का मोड़ दे भी अच्छा बर्ताव रखना चाहिए न तथा शीतलो न, न शीतला छाया फलादिति पुरुषा मधुर भाषणी वाणी शीतल जल चंदन अथवा छाया किसी में भी इतनी शीतलता नहीं होती जितनी के मधुर वणि में होती है न मशयंति चातमान वन संभावित शूरास्तु कर्म कुरंती शूर जनों को अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना सहन नहीं होता वे वाणी के द्वारा प्रदर्शन न करके दुष्कर कर्म ही करते हैं चलंतु कामन चलन काम न चलत राणा निश्चल मन युगान्तकालीन वायु के जोकों से पर्वत भले ही चलने लगे परंतु धैर्यवान पुरुषों के निश्चल हृदय किसी भी संकट में नहीं ढगमगाते मन से कम वचस ए कम कर्मण मनस्य वचस्य कर मनयत दुरात्मा दुरात्मनाम महान व्यक्तियों के मन में जो विचार होता है वही वे बोलते हैं और वही में भी लाते हैं उसके विपरीत नीच लोगों के मन में एक होता है वह बोलते दूसरा है और करते तीसरा है जीवने याव दादान सदानवंतुकम तो इेश्थना स्मकम भगवान परिपूर्ण हमारे जीवन में हमारी याचनाओं से अधिक हमारा दान हो यह एक प्रार्थना है भगवान तुम पूरी कर दो माता पिता ज्ञान वन धर्म दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र मम सत्य मेरी माता ज्ञान मेरे पिता धर्म मेरा बंधु दया मेरा सखा शांति मेरी पत्नी तथा क्षमा मेरा पुत्र है यह सब मेरे रिश्तेदार हैं दूरस्था पर्वता रम्या वेश्या चमुखमंड युधिया से तु कथा रमिया त्रीणी रमियाणे पहाड़ दूर से बहुत अच्छे दिखते हैं मुख विभूषित करने के बाद वैश्या भी अच्छी दिखती है युद्ध की कहानियां सुनने को बहुत अच्छी लगती है ये तीनों चीजें पर्याप्त अंतर रखने से ही अच्छी लगती है उपाध्यात् आचार्य न शाम पिता पितरीन माता गौरवेन अतिरिच्यते। आचार्य उपाध्याय से दस गुना श्रेष्ठ होते हैं पिता सौ आचार्य के समान होते हैं माता पिता से हजार गुना श्रेष्ठ होते हैं आर्ता देवान नमस्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 शौक धैर्य को नष्ट करता है शौक ज्ञान को नष्ट करता है शौक सर्वस्व का नाश करता है इसलिए शौक जैसा कोई शत्रु नहीं है भीष मद्रोण तट्टा जयद्र थार नीलोत पला शलग्रवती कृपेण मैरता कर्णेन वेला कुथाणोर कर्ण मक्रा दुर्युद्ध न सोती न खुप पांडव रण नदी के अवर्तक केशव भीष्म और द्रोण जिसके दो तट जयद्रथ जिसका जल है शकुन ही जिसमें नील कमल है शल्य जल चरग्राह है कर्ण तथा कृपाचार्य ने जिसकी मर्यादा को आकुल कर डाला है अश्वत्थामा और विकर्ण जिसके घोर मगर है ऐसी भयंकर और दुर्योधन रूपी भवर से युक्त रणी को केवल श्री कृष्ण रूपी नाविक की सहायता से पांडव पार कर गए श्री प्रसूते विपद रुणधि यशांसी दुग्धे मलिन वन संस्कार सौधेन पर पुण्य शुदाही बुद्धि किल कामधेनु। शुद्ध बुद्धि निश्चय ही काम, काम जैसी है क्योंकि वे धन धानिया पैदा करती है आने वाली आप से बचाती है यश और कीर्ति रूपी दूध से मलिनता को धो डालती है और दूसरों को अपने पवित्र संस्कारों से पवित्र करती है इस तरह विद्या सभी गुणों से परिपूर्ण है